गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोद गोपीजन सयूत बिंदव मनोहर वाछाकश कृपा सिंधु पतितानंग पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः करोति नम मूक लंग पंगु लिरी यतमह वंदे परमाधव बृंदावई तुलसीदेव्य वैकेशभक्तिपदी देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चयनत्तम देवी सरस्वती वैश् तथ जो मुदीर संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरी अभद्रश प्रकाशने सदनरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमदा जगद देय सदाभवमीष्टदोहम तेतास्पम शिव भीरंचि तम शरण्यम भुत्तातिहम पुनुपालीपूत वंदे महापुरशते चरण स्तुस्तजुरीपीतराजक्षी धर्मीज वचा जरण्यम मा मिगदित्सिम वधाद वंदे महापुरश ते चरण यद्लवनकमुनीष्छटाया विस्फुितीत कि गपववधु स्वदर्शी पूर्णनुरागर सगर सारूर्ति साराधि कामि कदा कृपा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद श्रियात गदाधर शिवासादी श्री गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरि आजानुलित भुजौ कनका पालो विषाबर द्विजर करो वंदे जगत्रियकुण प्रणमोंसी गुरुभ्रीकृष्ण करनाव लोकनाथ जगच्चु शिशु तम पास तमादेव पुषो पुराण तमालवर्ण सीतावता अपार संसार संसारसद्रेत भजाम महे भगवत स्वूप बागीसजस्वी लक्ष्मीजस्वी जस्ते हृदय संवी सिंहमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे। हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे <coughs> नाम यस्सो सर्वपाप संकर्तन यस्वपणासन प्रणाम दुष्क्षशमन तंग हरि परम सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गौरी गोष्ठी पोती परमहंस आचार्य उन्होंने बताएं ये परम विजयते थे श्रीकृष्ण संकीर्तनम यही गौड़मठ का उपासो परम विजयते थे श्रीकृष्ण संकीर्तनम यही गौरीयठ का एकांत उपासो चीज है चर्चा करते करते श्रीमदभागवत जी महापुराण का पहला स्कंध का पहला श्लोक चर्चा हुआ था एक बात ध्यान देना वो परम सत्व वस्तु है बोलके के ये जगत यद्यपि नित्य तो नहीं है बाहर में सत्व दिखता है लेकिन तमाम जगत इसको वास्तव स्वत्व मानकर इसके पीछे अपना सारे जिंदगी दे देता है इसका पीछे सारे जिंदगी दे रहा है क्यों इसको प्रतीति इसको भ्रम हो रहा है कि यही सत्य है लेकिन इसका पीछे जो परम सत्य वस्तु है इसके कारण ये जगत में जो एक ठो इस जगत में जो एक छाया तो गिरा है अपराकृत जगत का इसको ही स्वत्व मान के तमाम जगत अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं वो स्वत्व वस्तु नहीं रहने से किसी वस्तु का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है पहला श्लोक को पहला श्लोक को बताया गया कि इसको पहले जो बंदना करता है ना पहले किसी भी शुरुआत में इसमें वस्तु निर्देश आशीर्वाद और आपका प्रणाम वस्तु निर्देश आशीर्वाद और प्रणाम ये तीनों किस्म का मंगलाचरण होता है ये बारे में थोड़ा बहुत बोला था दूसरा श्लोक चर्चा करते हुए हम लोग धर्म प्रज्जित कत्तव्यत्र परम सरान शत वेद्यम वास्तव शिवद त्रृप्तोन्मूलम भगवते महामिकृति ये दूसरा श्लोक का चर्चा करते करते धर्मो प्रज्जित कत्तवत्रो तो आ परम निर्मा स्वरान ये सब चीज का काल व्याख्या हुआ था परम धर्मों धर्म बहुत है मनो मनोधर्मो समाज धर्मों वेद धर्मों तमाम किस्म का धर्म होता है अलग अलग एक एक और जो विभिन्न जाति हैं उनका भी अलग अलग विचार है उसमें क्रिश्चियन लोगों का एक धर्म है ईसाई लोगों का एक धर्म है ऐसा करते करते बहु सारे धर्मों का मैदान खुला है लेकिन तमाम ये सब धर्मों जो है इसका पीछे कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है इसका पीछे परम परमसत्व कुछ नहीं है एकमात्र परम परमसत्व जो धर्म है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर भविष्य बा किए तमाम दुनिया का जितना सारे ये जो धर्म बोल के जो चल रहा है अंतिम में सब आकर इसी जो परम धर्म जो इसमें समा जाएगा अंतिम में भक्ति में ठाकुर का आशीर्वाद भविष्यवाणी परम निर्मस्वर नहीं होने से ये परम सत्वस्तु का जो विचार विवेचना है श्रीमदभागवत जी महापुराण में जिसको धर्म प्रज्जितो ये प्रज्जितो का क्या माने हैं प्रो उज्जितो इसको संधि किया जाए तो इसमें आता है प्रो उज्जित प्रकृष्ट रूप उज्जित ऊर्जा एकदम चमक रहा है इसका ऊपर कुछ नहीं है जिसलिए श्रीमद रा, श्रीमती राधा रानी का नाम पे ये ऊर्जा भत्तों का नाम हुआ ऊर्जा भक्ति ऊर्जेश्वरी राधारानी काल बताया था अभी सी श्रीधर स्वामी जी ने य प्रोज्जित तो कोई जो प्रोज्जित तो धर्म प्रज्जित तो इसका व्याख्या किए सीधा समीपात श्रीधरम व्यक्ति निशिंग प्रसादत निसिंहदेव का पूर्ण के से सीधा समीप सब जानते निशिंग निसिंहदेव प्रकट हुए थे आशीर्वाद करके बोले सारे प्रकट होगा तुम्हारा अंदर में इसलिए से सीधा समीपात सारे भागवत जी का कौन क्या अर्थ है सब उनका अंदर में प्रभु का कृपा से प्रकाशित होता है सीधा समीपाद जी यहाँ प्रोज्जित शब्दों का व्याख्या किया जो प्रो शब्देनो मोक्षोबांछा उपि निरकृत प्रो शब्देनो ये जो प्रो शब्दे का द्वारा प्रोज्जित प्रो शब्दे का द्वारा प्रो शब्दों के द्वारा ये जो मोक्षोबांछा आदि जो कुछ भी है इसको साफ़ा कर दिया क्लियर उसमें कोई स्थान नहीं है एकमात्र परमंस व्यक्ति जो है परमहंस में एकम अमलम ये भागवत में है आएगा ये ही एकमात्र ये जो रस है भागवत जी का इसमें डुबकी लगा सकता है और ये वेदम वास्तव बास, वस्तु ये जो वस्तु पहले स्वरूप लक्षण बताया भागवत जी शुरुआत में मंगलाचरण तो है ही है वो था मंगलाचरण साथ ही साथ वो गायत्री भी है गायत्री भी गायत्री भा, का भी अर्थ है पहला श्लोक जो है और इसके साथ साथ उसमें सप्तम परम धीमो ही तो हमारा काम है सब आओ एक साथ ध्यान करें वो तो व्याख्या हुआ था कल धीमो ही तो हमारा हम लोगों का काम है धीमो ही इसको सप्तम परम इसको बोले जा संबंध सत्तम परम वस्तु जिसका बारे में आपको बताया गया इसका साथ आपका संबंध होना चाहिए ये संबंध तत्व तो, समझा इसको संबंध सत्तम ये जो सत्तम परम ये संबंध तत्व आ धीमो ही बताया उसको ओभिदेह माना जाता ओविदेव वो ओविदेव मतलब साधन प्रोसीजियर भजन पद्धति वो तो भी गुरु वैष्णव के द्वारा जो आपको दिखाया जाएगा आदेश इसी का अनुवाद होगा और अंतिम में प्रयोजन क्या है वो तो भागवत का गौरीय सिद्धांत में पहले से ही बता दिया क्या बता दिया था सिमाद भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमार्थम महान वो तो हुआ पहले सत्यम परम ये है संबंध तत्व तो आपका साथ संबंध संबंध अगर जोड़ा नहीं तो भजन किसको करेगा संबंध आपका साथ घर का हुआ है तब ना आप संसार कर रहे संबंध बिना संबंध आप तो कुछ नहीं करोगे नहीं होगे। जब सम्बंध आएगा ये गुरु वैष्णव हमारा है मर जाए तो वो लोग ही तो हमारा साथ रहेगा ये लोग दुनियादारी कहां जाएगा तब फिर तब संबंध बनेगा तो उसके लिए जान देने का लिए इच्छा होगा पहले होगा नहीं तो सप्तम परम संबंध जोड़ दो उसका बाद धीम ही ये अभिध्य हुआ धीम मतलब ये ध्यान नहीं ये तो भगवान का साथ इतना संबंध जोड़ गया तो जगते-जगते चलते चलते खाते खाते हर वक्त हर वक्त भगवान का स्वीति रहता है और भगवान के लिए सेवा करने का जो प्रचेषा है इसी को धीमो ही बोला जाता है इसका थोड़ा व्याख्या हुआ और संबंधो अविधो प्रयोजन तो बता है प्रेमा पुमार्थो महानो अथक प्रेम संपत्ति प्राप्ति ये प्रयन है अंतिम में हम सरी छरणे का पहले प्रेम प्राप्ति होगा और उसका बाद जाके नित्यों सेवा में उपस्थित हो जाएंगे अशिव दम शिवदम मतलब मंगल देने वाले मंगल दुनिया में जितना मंगल देने वाला आपका क्रियाक्रम है कुछ भी पद्धति आपको मालूम है सारे मंगल देने वाला जो उपाय आपका साथ उपस्थित है इन सारे जो पद्धति है इसके ऊपर ये जो भागवत जी महापुराण का श्रोवण इसको बोला जाता है शिव दम, दम परम मंगल को दान करने वाले शिव दम दम मने दिव सी, शिव मतलब मंगल द मे शिव दम मने दान देने वाली और तापत्र उन्मूलन में तो और व्याख्या नहीं करेंगे पहले ही कर दिया जो आध्यात् आध्यात्मिक आदिवैदिक अधिदीवी के ताप को तो ये चुटकी लगा के तो मामूली सी बात है भागवते महामुनि कृते महामुनिक कृत्य कि यहाँ भागवते महामुनि कृते यहाँ एक क्वेश्चन आता है महामुनि कौन है महामुनि कौन है सीधा साई पद इसका व्याख्या किया था जो नर नारायण ऋषि है ये नारायण ऋषि बहुत पहले भागवत जी को बहुत संखेप में नारद जी के पास खोला था इसीलिए महामुनि महामुनिकृत्य पहले उनके पास से ही आए उसका प्रकाशित हुए प्रकाशित हुए किंग बा परी ऋष्वरा और श्रीमदभागवत जी महापुराण रहते हुए हमको और ऊपर कोई वस्तु का सहारा लेने का कोई जरूरत है ही नहीं और एक बात बहुत ध्यान से सुनना शब्दो हृदय अवरुद्धति अत्रो कृतिविहि शुश्रुवि तत्नात् शब्दो हृदय अवरुद्धति साथ, साथ भगवान आके हृदय में बैठ जाते हैं भागवत कथा सुनने का साथ साथ श्रीमद भागवत जी महापुराण सुनने का साथ साथ भगवान हृदय में विराजित हो जाते हैं थोड़ा बहुत ठीक से ध्यान से और भागवत जी चरण में अपराध करने से वो तो पाखंडी बन जाएगा आज नहीं तो कहा देखना लिख लो डायरी में डायरी में लिख लो मेरा एक एक बात को डायरी में लिखो हम गजेंद्रमुखन करने के लिए बैठे हैं कोई मूर्ख अगर सोचे तो हम हम गजेंद्रमुखन नहीं कर रहे गजेंद्र किसको को बोलाए ये जो इतना सारे तमाम पागलपंती है जीव ये सब गजेंद्रों का सिंटम ये सब गजेंद्र है इसको मक्ख दिनाने वाला ये भागवत जी महापुराण है तो हम गजेंद्रमुखन नहीं कर रहे हैं मक्खन मतलब मुक्ति गजेंद्र मुख जीवात्मा उसका बुद्धि सड़ गया हाथी का माफी कुछ भी करे अपमान गुरु वैष्णव को हाथी का तो कोई विचार नहीं है कुछ भी कर ले तो ये हाथी जैसा जो है इसको गजेंद्रों का साथ तुलना किया गजेंद्र तो एक था जैसे हम शास्त्रों में विचार करते करते बोलते महाराज उस जमाने में तो रावण एक था अभी दुनिया में कितना रावण पैदा हुआ कोई ऐसा ही है ये गजेंद्र है हम लोग सब गजेंद्र है विषय में फंसा हुआ कुछ बुद्धि नहीं है गुरुजी क्या बोला इसका बारे ने भागवत में ध्यान नहीं भगवत का चरण में अपराध करो और देखो फ्यूचर जो भी है हम गजेंद्र मोखन कर रहे हैं अर्थात जितना सारे जीव है उसको मोक्षण में मुक्ति देने वाला ये है श्रीमद भागवत महा मुनिक इसको कोई कोई आदमी खंडन भी करते हैं बोले ना ये हो ही नहीं सकता वह अगर हुए तो सीधा स्वामी का एक टीका में लिखा हुआ है पूरा संकृत पूरा संक्षेपत कृतः पूरा संपत कृते ये जो शब्दो सीधा साई किए भागवत जी का महा बारे में बहुत पूर्व संक्षेप रूप से भागवत किया था कृते किसका बारे में महामुनि कृते ये शब्दों का व्याख्या की इसमें प्रतीत होता है कि महामुनि जो है नौर नारायण ऋषि उसमें नारायण ऋषि ने ये प्रकाशित किए इसके ऐसे में भागवत जी महापुराण रहते हुए हमारा दूसरा कोई साधन का कोई प्रयोजन है नहीं इसके द्वारा महाभागवत वैष्णव कपास परा विश्वास का, का साथ सुनने से धीरे धीरे देखोगे भगवान हृदय में बैठ जाता है शब्दों शब्दो इंस्टेंट भगवत कथा सुनने का साथ साथ थोड़ा बहुत सुना उसका साथ हृदय में अवरुद्ध अवरुद्धत तो नहीं एक आदमी को एक घर में घुसाकर कर अब लगा दिया कुंडा ये एक का अवरुद्ध किया रुद्ध किया उसका बाद अगर चारों ओर से ये जो घर का चारों ओर से फिर और फिर सेना लगा दिया और कोई बाहर ना जाए तो अंत में जो जूस घर में कमरे में वो है उसको तो कुंडा लगा दिया ये हैं रुद्ध कर दिया अब उसके बाद बाहर से तमाम जगह को आप लगा दिया आदमी कोई कुछ नहीं बाहर ना जाए तो अवरुद्ध हो गया तो ये जो है श्रीमद भागवत जी महाप्राण सुनने का साथ साथ आपका हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाएगा मैंने बाहर निकलने का और अवसर नहीं मिलेगा भगवान कृति भी इसमें दो शब्द हैं कृति भी सुसुवि तत्नात्ति भी, भी मतलब ये जो दो शब्दों का आप ध्यान दो एक है कृत आसु भी तत्नात्ति भी मतलब जिसका सुकृति है पूर्व पूर्व जन्म में सुकृति जमा हुआ है वो इस जन्म भी। भी में भी आसुसुभी जिसका हृदय में सेवा करने का बहुत बासना जागृत हुए ये दोनों कंडीशन है किति भी आसुस्ु भी तत्खणनात् ही साथ भगवान आके हृदय में अवरुद्ध हो जाएगा श्रीमद भागवत जी महापुराण के बारे में तीसरा श्लोक में बताया ये कैसा है बोले निगम कल्पतरुर्म फलो भागवतम रसमाल मुहू रो रसिका भु विभा कहा निगम कल्प गलितम फलम हमारा ये जो दुनिया है इसमें है, पर जगत से दो रास्ता लेकर इस जगत में परम सत्व वस्तु आये ये जो परम सत्व टपकती टपकते हुए आय है हमारा साथ कैसे आए एक है निगम एक है आगम निगम एक आए हैं ब्रह्मा के द्वारा इधर से नारा उधर शंकर शंकर सन से शंकर भगवान शंकर से शंकर भगवान शंकर सन से शंकर भगवान इसके द्वारा धीरे धीरे हमारा इस जगत में आए दो रास्ता तो यह जो बताया ये निगम का ही बात बताया जो भी महाप्रभु जी ने बताया निगम और आगम दोनों में जो एक ही है निगम में जो अर्थ बताया अंतिम में वो आगम में भी एक ही चीज़ है आया है दूर रास्ता से इसमें भेदभाव करना नहीं चाहिए निगम कल्प तरवलजम फलम निगम ऐसा ये निगम ये शब्दों का अर्थ है जो वेद जो है इसका बारे में निगम बोला जाता है अब वेद का जो एकदम सारात्सार वेद से वेदांत हुआ है वेदांत से उपनिषद हुआ है उपनिषद से धीरे धीरे हमारा सामने एकदम सार वस्तु आए हैं हमारा महाभारत आए थे और उसको भी भागवत जी महापुराण का महिमा में बताए थे जो इंट्रोडक्टरी स्पीच में जो अर्थो अयम ब्रह्म सुत्यानम भारत अर्थो विनिर्णय यह बताया था भारत अर्थो भारत महाभारत के अर्थो इसमें ही प्रकाशित है वेदांतों का सारे निचोड़ जो है इसमें प्रकाशित है और अर्थो अयम ब्रह्म, ब्रह्मस्तानम भारत अर्थ विनिन्न और गायत्री भाष्य रूप असौ ये गायत्री का भाष्य भी ये है गायत्री भाष्वरूप असौ वेदार्थो परिविंग इधर आया वेद का परिपूर्ण जो एक्स्ट्रैक्ट माखन जो है वो है आपका श्रीमद्भागवतम निगम कल्प तरुर् गोलितम फल हम अब इसमें क्वेश्चन आता है गोलितो फल किस कै, कैसे हो गया फल तो हम साबुत देखते हैं ये फल ऐसा है जो इस फल में कोई गुठला छिलका कुछ नहीं रस्सी रस ये इधर आए हैं भागवत परंपरा के अनुसार इधर हमारा सब भाग्यो ये भागवत जी हमारा सब आए हैं कृपा करने के लिए रसमालयम ये रस का एकदम पूरा सागर है रसमालयम आलय मतलब आले सोर्स गृह रसमालयम और मुहू रहो रसिका भूमि भावुका जो रसिक व्यक्ति है जो रस है जिसका अंदर में संसार रस है अतर्क तर्क है जिन्होंने गुरुजी का कोई कोई कुछ भी सिद्धांत का कुछ मत का कुछ पता नहीं चला खिब जड़ो व्यक्ति जैसे हैं मोटा बुद्धि वाले हाथी जैसा और ऐसा गुरु जी ऐसा बोला उसका जो सार अर्थ क्या है गहे गहरा में जाने का उसका कोई क्षमता है नहीं और पूछेगा भी नहीं क्योंकि वो सोचता है कि गुरुजी का रक्त मांस का सूर्य वही गुरुजी है बाकी को छांट के फेंक दो ये बुद्धि है इसीलिए भक्ति होता नहीं गुरु तत्व तो क्या है ये तो सुना ही नहीं कभी सुनने का मौका ही नहीं मिला गुरु तत्व तो सुनो सुना ही नहीं कभी गुरुत्व तो, तो सुनने से पागल बन जाए गुरु तत्व तो, तो कैसा कैसा बड़ा बड़ा विचार इसमें प्रस्तुत होता है सब हमारा नहीं सब बहुपात जी गुरुवर्गो का है आर सुख मुखाद अमृत तो सुख नामक जो पक्षी हैं सुख सुख सुख पक्षी हैं ये सुखदेव गोस्वामी पहले व्रज के अंदर का पक्षी ही है ये सुखदेव गोस्वा ऐसे तो सुखदेव नाम हुआ लेकिन वो सुख पक्षी है ध्वज में पहले बहुत विचार है इसका मंत्र तो ये सुख सुखो मुखाद अमृत और दबोसंगयुतम मतलब सुखदेव गोस्वामी तो चोंच इससे ठुकरा गया किसी भी फल को किसी पक्षी ने ठुकरा दिया वो उसमें तो मीठा ज़्यादा होता है इससे बताया सुखो मुखाद अमृत और दबोसंग्युतम इसमें सुख का जो मुख का जो अमृत है उसमें द्रवित हो गया उसमें उसका रस और बढ़ गया और महाराज ये भागवत का जो इंसिडेंट भागवत का जो कथा का जो प्रचेषा वो कहाँ से कैसे हुआ ये तो नित्य था जगत में नित्य जगत में था लेकिन इधर एक बात हुआ जो ओम नैमिष अनिमिष क्षेत्रे ऋषयो सनौका सत्रम स्वर्गा लोकायो सहस्र सममासत ओम बोल के शुरू किया ओम मुझे एकाख्य ब्रह्म मंत्रो इसके बाद नैमिषे अनिमिष क्षेत्र इसमें दो शब्द है एक है निमेश अनिमिषे नैमिषे अनिमिष क्षेत्र ये जो नैमिष आरण्य इसका बारे में बताया गया इसका नाम पर गया नैमिष क्षेत्रों अष्टम वैकुंठम इसको बोला जाता है ये जो नैमिश खेत्र इसका दोनों किस्म का इधर स्पेलिंग होता है एक है एक तालिवस्व है तालिवस्व जानते हो तालिवस्व एक सौ पेटका दोनों किस्म का शौ एक शव पेट काटा है एक सौ तालवस्व दोनों इसमें दोनों का ही भाव को आदर किया जा सकता है एक बात है जो नई नैमिश आरण्य और निमिष आरण्य दोनों शब्दों कैसे आ गया भले पैरे दिव्यो सूरीगन ये जो सब ब्रह्मा का सामने आकर प्रार्थना किए जो ऐसा एक जगह बताओ आप कृपा करके दिव्य सूरीगन ब्रह्मा का साथ प्रार्थना किए ये धरती पर एक ऐसा जगह बताओ जहाँ जाके हम लोग का भजन करे तो एकदम पक्का भजन होगा ऐसे तो आदमियों में चंचलता रहती है चंचलता छोड़ के होता नहीं बहुत कि पास है चंचलता दूर होता है बुद्धि पाका होता है लेकिन ब्रह्मा जी बोले देखो एक काम करो हमारा मनोमय चक्रों को हम छोड़ देते हैं ये चक्रों घूमते घूमते जहाँ जाए और जहाँ जाके विशीर्ण अर्थत अपना गोती को समाप्त करके गिर जाएंगे उसी उसका पीछे जाओ आप उसी जगह को देखना वो आपका भजन का एकदम पक्का लायक है तो जब मोनोमा चक्रों को छोड़ दिए ब्रह्म, ब्रह्मा ब्रह्मा जी तो जितना सारे दिव्य सूर्य उसका पीछे दौड़ना लगा दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे पीछे पीछे जाके देखा एक अपूर्व जगह है वो जगह के जाके चक्र का नेमी विश्वर्ण होकर गिर गया भले महाराज जी तो अद्भुत जाएगा गोमती गंगा है बहुत बहुत बड़े बड़ा, बड़ा जायगा मोनू शतोरूपा मोनू शतोरूपा जो हमारा पहले पूर्वजो वो तपस्या किया है बड़ा अद्भुत जाएगा ठीक है अच्छा जाएगा यहाँ भजन किया और एक विचार है उधर जो मुनी ऋषि भजन करते थे उनमें से गौरमुख ऋषि बोल के ऋषि है ताकतशाली जब ओसुर लोगों ने जहाँ भजन होता था बड़ा अत्याचार करते अभी भी है एक अच्छा काम करने जाओ तो तमाम दुनिया पीछे चलेगा उसका विरोध करेगा अच्छा तो कुछ करेगा ही नहीं वो तो होगा ही नहीं उसके ज़िंदगी में अच्छा हो तो वो भी नहीं होने देंगे ये नियम ये माया का चक्कर है तो इसका कोई दोष नहीं है तो इसमें गौरमुख ऋषि भगवान के पास प्रार्थना किया ठाकुर जी हम कहाँ जाए आप छोड़ के तो हमारा रास्ता है नहीं तो ऐसा करो तो आप बचा लो ये तो असुर लोग ऐसा ऐसा अत्याचार करते हैं जब जोगो करने बैठे तो आके उस लोग वहाँ क्या करता है पिशाब डाल देते हैं टट्टी दे देते हैं या तो रक्त मांसू फेंक देते हैं और असूलो हाये हाय करते क्या करें अब बोलने जाओ तो मारपीट लग जाएगा और क्या करें ठाकुर जी को प्रार्थना किया ठाकुर जी निमेश मतलब पल भर में आकर सारे इधर जितना सारे ओसु राक्षसों को मारकर उसको शांति प्रदान के इसीलिए निमेश एक निमेश है मुहूर्त काल एक निमेश निमिष काल का ये अर्थ है नैमिषरण जिसका व्याख्या किया है ये दोनों अर्थ है तो वहां सनकादी अठासी ऋषि बैठ के बड़ा ये जुग्गो आदि भजन में लगे थे त तो एकोदा तुम मुनयहूँ प्रातोरहूतहूतनयुहूँ सत्कृतम सुतमासीनम प्रपुच्छुम इद महादरक एकोदा एक दिन सौभाग्य की बात है सुबह में सब बैठ के युगो में आहुति दिए के बड़ा चिंतित हुए भी क्या किया जाए इसी समय में अचानक सुतोदे सुतोदेव गोस्वामी का आगमन हुआ और सुतोदेव गोस्वामी का आगमन होने से उसका दिल खिल गया बस बस और क्या साधन में लगे थे मैं जग्गो करो ये करो वो करो अब तो रास्ता खुल गया ठाकुर जी प्रसन्न हुए हैं सत ए बार सुतो गोस्वामी जब आए उसको बड़ा वंदना किया सुतो जी महाराज आप बिराजो और हमको बचाओ हम लोग देखो बैठा हुआ है वो भगवान का भजन करने के लिए लेकिन पता नहीं चलता कैसे करे जैसे अच्छा साधन बताओ बड़ी अनायास भगवान को प्राप्त हो जाए सत्कृतम सुतमासिन सत्कृतम तो वंदना आदि पैर झुला के सबकिछ तो सत्कृतम सुतमासिनम प्रपुच्छ मिदम आदरत प्रपुच्छ मैंने प्रश्न करना शुरू कर दिया इदम ये प्रश्न शुरू कर दिया आदर बड़ा आदर करके प्रश्न शुरू कर दिया और पहले जो श्लोक हमने बताया था ओम नैमिष अनिमिष क्षेत्र ऋषय स्वनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्व सममाश हजार बरस के लिए हजार बरस के लिए वो लोग बैठ गए जो जगो आदि सब भजन करे बैठ के सहस्व साल एक हजार साल अब इसमें एक शब्द है स्वर्गा लोकाय इसमें बड़ा विद्वान समाज में साधु समाज में बड़ा तर्क होता है स्वर्गायो लोकाय अतः स्वर्गोलोक स्वर्गोलोक प्राप्ति करने के लिए भजन शुरू किया 1000 साल अब इसमें तो महाराज पागल ये तो हो ही नहीं सकता है ये स्वर्गो स्वर्गो तो मामूली चीज़ है महाराज स्वर्गों में जाएगा क्या इसलिए वो बैठा इसका अर्थ बड़ा टीकाकार जितना सारे है बड़े बड़े शीध साई पद विश्वनाथ चक्रवर्ती पद बड़ा सब ठाकुर जी का धन अपना आदमी उन्होंने व्याख्या किया इसका व्याख्या पहुपा जी किए वो क्या किया स्वर्गो इसका शब्दों व्याख्या किया सौर गीयते सौर ग्ते जिस नाम इति स्वर्ग तत् स्वर्ग प्राप्त समझा नहीं जहां अनुखण्डन भगवान का नाम चलता है वो गोलोक में ही सर्वद लिखा हुआ है ब्रह्म में वहां तो एक पल भी बंद नहीं भगवान का तो जिस जायगा भगवान का अनुक्षण सब जो कुछ है सब अनुक्षण भगवान का ही नाम करता है ब्रह्म में है तो सौर जिस जायगा जिस स्थान पे जिस अवस्था जिस जगह भगवान का पवित्र नाम को हर वक़्त कीर्तन हो रहा है कथन हो रहा है हर वक्त सर गियाते स्वर्ग स्वर्गत मैंने गान करता है जहा हैं उसी जगह को प्राप्त है मतलब वही वैकुंठ को अर्थात गोलक को प्राप्त करने के लिए ये स्वर्गाय लोकाय मैंने उसी लोक को प्राप्त है उसी लोक को प्राप्त ये प्राप्ति करने के लिए ये सहसव सममान एक हजार साल व्यापी शुरू किया आप सुतकों से ही पद आया तो ऐसा आनंद हुआ तो उसको पूछो क्यों क्यूं संत महात्मा आने से वो जानता है जो हम करोड़ों जन्म भजन करके जो मिलने वाला नहीं है वो अनायास हमारे हाथ में दे दे भागवत का सिद्धांत है श्रुतस्व पुंसाम सुचिर समस्ोसा सूर्य अर्थ हो तत्त गुणान सबनम मुकुंदो पदार विंद हृदय जैसाम जिन्होंने भगवान का चरणा बिंदु को हृदय में अवरुद्ध करके रखे हैं वो संत महात्मा लोग इनका जो गुणगान है व उसका मुखार बिंदु से जिनका उसका शरण करे कीर्तन करे उसी में हमारा भजन आ नहीं तो हजारों साल हम वेद पूरा नादि पाठ करके बड़ा कीर्तन करने करके फिर अगर किपा नहीं मिला तो सब जड़ो भजन सब भजन नहीं होगा ऐसा हुआ है अभी क्या प्रश्न कर रहे हैं प्रपुच्छा मादरा, ईद मदरत क्या प्रश्न किए श्री ऋष ऊचु ऋष पहले ही बोलता है प्रार्थना करके जो तया खुलू पुराणानी सेतिहासानी चाणक आख्याता ओपी उधिता धर्मशास्त्राणी जानी उतह जानी ऊतो तया आपने बहुत सारे पुराणादि इतिहास पुराण जाकिचू सब अपने सब आपका वैष्णदेव का कृपा के द्वारा पूर्वजों के की कृपा के द्वारा आपका अंदर में सब कुछ है, अच्छा, अनुगो। अनुगो है और अच्छा अनगो ये जो शब्द है वो निष्पाप अनोघो शब्दों का माने है पवित्र अनगो शब्दों का माने है पवित्र अब दूसरा संप्रदाय में यह सब शब्दों का कोई व्याख्या किएगा नहीं कोई एक है ये गौड़ीय मठ वाले ही पहुपात भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जिसका कीपा हुआ है वही जानता है इसका अर्थ पहुपात जी ने एकदम कट्ट भाव लिख दिया कि दुनिया का आदमी ये सोचे कि सुतदेव गोस्वामी ब्राह्मण नहीं है तो महाराज उसको पैर धुला के ऊपर क्यों बैठा है ऐसा अगर घटिया चिंता आए उसको भगाने के लिए साक्षात सरस्वती जी ये सुत, ये, ये जो जितना सारे अठासी हजार ऋषि हैं सनौका इसका कंठ में सरस्वती बैठाकर ये सच्चा को पोलपोटी खोल दिया आपका जो जिसका फाइटिंग होगा उसका पोलपोटी खोल दिया है देख ये पर सर्वावस्था पवित्र है तो और क्या रह गया अनुग किसको बोलता है जय भगवान के चरण में जिसका मोती है हर वक्त जिसका छोड़ के कुछ नहीं तो ब्राह्मण तो किसको बोला जाता है उसका क्या ब्राह्मणोत्तर का कोई अभाव है कोई अभाव नहीं है भागवत जी महापुराण सप्तम स्कंद में आएगा विप्रात दिशर गुण जुतत अरविंद नाभो पदार बिंद विमुखात सपचम भरिष्ठम भागवत का सप्तम स्कंद में आएगा विप्रात दिशर गुण जुतत अरविंद नाभ पदार बिंद विमुखात सपचम भरिष्ठम वहां बताया गया जो ब्राह्मण बारह गुण समोदमो दमो सरलता अर्जो जितना सा बारह गुण ब्राह्मण का होता है और वैष्णव का तो छब्बीस गुण अनंत गुण वैष्णव का छब्बीस गुण तो ऐसे दे दिया है लेकिन अनंत गुण वैष्णव का गुण का खजाना है वैष्णव तो गुण का खजाना है लेकिन उल्लू जैसा आदमी कोई गुण देखता नहीं वैष्णव दोष देखता है ऐसा ही बुद्धि है क्या करे तो प्रात दिशरो गुण जो थारविंद नाभो जो विप्रो वो बारह गुण से जुक्त है इसका अंदर में बारह गुण है ये ब्राह्मण है बोलता है हमारा जन्म ही है वो अगर भगवान श्री कृष्ण में जिसका भक्ति नहीं है प्रीति नहीं है उससे सपच सपथ जो है उसका अगर कृष्ण में भक्ति है उससे ओ बड़ा है जैसे गुहक चंडाल रामजी का लीला में देखो मत दोस्ती बना दिया रामचंद्र उसका साथ बना लिया गुहक चंडाल राम जी का लीला में नोदी पार कर दिया बहुत सारे स्वायत्ता किया उसका साथ मिताली किया दोस्ती किया भगवान रामचंद्र तो भी प्राद्य स्वर्गुण जो था अरविंद नाभ विमुखात जो ब्राह्मण भगवान गुरु वैष्णव से विमुख है उससे ये चंडाल बहुत आगे हैं तो ये चाणक्यों के द्वारा जो आपका मन में डाउट्स आएगा संदेह आएगा इसको सब तो मिटा दे, ठीक है इसका बाद बहुत सारे हैं आप लोग समय नहीं दिया हमको क्षमा करना भागवत का एक एक उद्याय को व्याख्या करने के लिए महीना का महीना लगे हम तो चाहते हैं रसमय रस व्याख्या लेकिन हमको उपाय नहीं हमको जाम करना पड़ेगा भागवत जी भी हमको क्षमा कर दे उपाय आप लोग समय नहीं दे तो इस समय में कुछ नहीं होता तो जो, जो भी है तत्रो तत्र तत्रो तत्रुषा भवता जिन बिनिश, विनिश्चित पुंगसान एकांत श्रेय स्तन संस्कृतम अर्सी आ देखो हम सारा सस्ता शास्त्रो ढूंढने जाए तो इसमें परेशान हो जाएगा इसलिए सूत्रदेव गोस्वामी का प्रार्थना किए जैसे खूब अनायास आप पूरा शास्त्रों का तमाम विचार करके जो आप उचित समझे जैसे अनायास हम भगवान प्राप्ति हो जाए यत्रो युषम आयुष्मता जब विनिश्चितम आप जो उचित समझे ऐसा हमको उपदेश करो शुम अर्सी क्योंकि ये जो कलिकाल है इसमें तो आयु का कोई ठिकाना नहीं है बड़ा बड़ा छोटा छोटा आयु होता है पचास साल जोड़ से साठ साल सत्तर साल ऐसा जीता है और दूसरे युग में तो आयु भी बहुत हुआ, था। हुआ करता था इसलिए बताइए प्राय प्रायन प्राय न अल्पायु सह सभ्योग कलऊ जुगे जाना है कुल कुलियन कली में जो आदमी पैदा होता है उसका आयु बहुत कम कम है और मंदहा सुमंद मतयो ये मंदा मंद बुद्धि है अकलमंदी है बुद्धि अच्छा नहीं है अच्छा करने जाओ झूठा तो उल्टा समझता है मंदहा सुमंद मतयो और मतलब जिन्होंने गुरु वैश्व सामने रखा सब कुछ रखा फिर भी और उल्टा रास्ता सुजोग है जिसका फिर सुजोग को नहीं लेते हैं उसका मंदोबुद्धि तो बाजार वाला आदमी है जो भजन में खाते में नाम लिखाया उसके बारे में वो तो बुद्धि चलता नहीं उसका शरणागति नहीं है इससे बोलते मंदा सुमंद मतयो उसका बुद्धि और सुमंद मतयो मंदोभाग्या ही उपद्रवता उसका मंदोभाग्य उसका जो भाग्य है बहुत इतना खराब है मंदो भाग्या ही उपद्रता है और जितना सारे रोग व्याधि आदि सारे आदमियों के घेर लिया सारे आदमियों के घेर लिया रोग व्याधि आदि ऐसा कैसे भजन करें भजन करना संभव नहीं है और बहुत सारे सुनने का हमारा पास अवसर नहीं है आप एक काम करो दो सारे आदमी हम तो बड़ा मुसीबत है कोली आ गया आपन संस्कृति घोरम जन नाम विवश गृहण ततः शब्द विमुचेतो जद विभेति स्वयं भवन भयम जो मृत्यु का समय संसार का भय से विवश होके भी किसी पूर्व सुकृति के द्वारा अचानक भगवान का नाम मुख से निकाले हा ऐसे तो निकलता नहीं नियम नहीं है जो प्रैक्टिस नहीं अभ्यास नहीं करे भजन नहीं करे उसको मरने का टाइम में नाम हो जाएगा होगा नहीं तो यह आपन्न संस्कृति में जन नाम विवोश गिण मरने का साय में विवोश होकर जिसका नाम मुख से निकल गया जैसा अजामिन का निकल गया था तत तो, तो हो सदो विमोचित साथ साथ ही वो मुक्ति उसका मुक्त हो जाता है वो आ जिसको जद विभे स्वयं भव यमराज भी इसको भय करते हैं हमारा तृतीय स्कंद में आएगा मत भयाद बा, बात बात अयम सूर्योस्तपति मद भयात भगवान कोपिल जी देवाहती मैया को बता रही बता रहा है कि देखो हमारा भाई से वायु वायु देवता वायु संचालन करते हैं मेरा भाई से सूर्य ताप देते हैं मृत्यु चरती भयात अंतिम में बताया हम तो पूरा श्लोक नहीं बताया समय कम है अभी ये जो परम देव जिसका कथा सुनने से और कोई अधूरा कुछ नहीं रह जाएगा पूर्ण प्राप्ति प्रसाद आनंद हो जाएगा अभी वृत्ति पाहा उत्तम उत्तम श्लोक विक्रमे जक्षिन्नता रस ज्ञानम साधु साधु पदे पदे हम लोग को भगवान का कथा सुनते सुनते ये उत्तम श्लोक भगवान ये उत्तम श्लोक शब्दों का भी व्याख्या है उत्तम श्लोक किसको बोला था भगवान को उत्तम श्लोक हुआ भगवान का नाम ही उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक इसलिए व्याख्या बै, हुआ नाम हुआ नाम पड़ गया जो जो उत्तम श्लोक के द्वारा जिसका वंदना किया जाता है वो तो उत्तम श्लोक है और एक अर्थ है उत्तमयी श्लोक उत्तम अतः साधु गुरु वैष्णव जी का जिसका गान करते हैं उत्तम श्लोक जिसका वंधन करते हैं जिस वाणी जि, के द्वारा जिसको माने करते हैं आपका लिए कर रहे वो जिसको करता है वो उत्तम श्लोक श्लोक के द्वारा जिसको वंदना करे वो उत्तम श्लोक और उत्तम श्लोक का और एक व्याख्या है जे उद्गतो तमो यस्मात् स्व उत्तमः उद्गतो तमो यस्मा स्वउत्तम उत्तमः जिसका चर्चा करने जाओ जिनमें तमोगुण रजोगुण बोल के प्राकृत तो कोई गुण स्पर्श नहीं कर सकता उद्गतो तमो यस्मात जिनसे कोई भी ये जड़ जगत का कोई गुण स्पर्श नहीं कर सकता जिनको दूरे हैं इसका एक माने होता है दो किस्म का मान तो यहां जो है यह बंधन करके वो शुत्रदेव गोस्वामी का गुरुजी जी का आसन में बैठा है जब व्यासासन में किसी को बैठाओगे तो वो गुरु हो गया गुरु के बारा जब भी वो मानेगा नहीं हम गुरु नहीं है उपदेष्टा का मतलब है गुरु चैतन्य चमित्व में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को एक वचन व्यवहार किया खोल के देखो चैतन्य चौरतामित्व में शिक्षा गुरु और दीखा गुरु के समान मर्यादा दिया गया एक चूल भी इधर उधर नहीं जब भी व्याख्या में हमारा आता है जो जो संबंध गांधाता गुरु वो रहे तो उसको पहले रणवत करना यही विशेष है लेकिन उसको भेदभाव नहीं चाहिए जैसे सोनातन गोस्वामीपाद गौड़ी और सिद्धांत तो बोलना चाहिए भागवत चर्चा करने बैठे गौड़ीय सिद्धांत का आलक के द्वारा कीपा के द्वारा सोनातन गोसाई जी को महाप्रभु निर्देश किए ये हैं हमारा संबंध ज्ञान की गुरु और रूपू गोसाई जी ओविदियो तत्व का गुरु ओविदियो ज्ञान का गुरु ओविदियो ओविदियो तत्व का गुरु और रघुनाथ दास प्रयोजन तत्व का गुरु तीनों अब बताया गया अगर आप सोचो पहुपा जी का सिद्धांत तो, अगर आप सोचोगे जे सुन, जो सोनातन गोस्वामी सम्बन्ध ज्ञानदाता पहुपात बताए संबंध संबंध ज्ञानदाता सोनातन गोसाई का साथ रूप गोसाई का भेद मत करो एक ही है दो प्रकाश गुरु तत्व इसमें गुरु और दीक्षा गुरु को जो भेद समझे उसका करोड़ों जन्म में भजन होगा नहीं नहीं नहीं होगा नहीं होता नहीं तो इसलिए बताएं त्व न सद्व न्व न सुंदर शो धात्रा दुष्तरम निस्तितिर्जतम कलिम सत्वरम पुसम कर्णधार इवर नवम जैसे सुन्दर में कोई रास्ता नहीं दिखता ऐसा ऐसा हालात है चारों ओर पानी पानी लहर चल रहा है और वायु खूब जोर चल रहा है कब डूब जाए कोई ठिकाना नहीं है वही हम लोग तो किश्ती में हैं लेकिन वो कब डूब जाए ठिकाना नहीं लेकिन उसमें अगर कोई पकड़ने वाला किश्ती का जो चलाने वाला जो आ जाए क्रू कर्णोद्धार तो उसमें डर का नहीं वो तो आ गया वो तो जानता है एक्सपर्ट है कैसे हमको पार में ले जाए वो इसका जुम्मेवार उसका जुम्मा है तो इसलिए इस सूत्रदेव गोस्वामी को, को आसन में पैर धुला कर पूरा सम्मान के साथ गुरु का आसन में बैठा है गुरु ही है और आप हमारा मार्गदर्शन कराओ दुष्ट ये जो संसार है समुद्र इसमें कोली तो सारे कोली तो सारे जाएगा एकदम कलह लड़ाई फैल फे, दिया कोली के द्वारा कोली का माने ये है जो चारों ओर लड़ाई लग जाएगा कोई कारण नहीं है लड़ाई का बस कोई कारण नहीं है भजन करने आए पर फिर लड़ाई इसको ये मत इसको ये मत झगड़ दो अपना अपना सब दिखाता है ऐसा है ये इसको बोलते हैं कोलिंग सत्य हरम जो विशेष जो हृदय का जो भाव है इसको चोरी कर फेंक दे आपको भिखारी बना दे आपको भिखारी बना दे भिकारी मत दे ये तो सत्व जो है वही तो संपत्ति है उसको अगर फेंक दे वन जाओगे तो उसमें क्या फायदा है तो इसमें प्रश्न किया है छह प्रश्न किया है प्रश्न में एक है जीवगन की ओकान्तिक श्रेय क्या है तमाम भागवत का जो इसमें इसने प्रश्न रख दिया सनकाध ऋषिगण जीवगन जितना सारे जीव है इसका औकान्तिक श्रेय क्या है वो बताओ दो है जिसके द्वारा आत्मा हरि सम्मक रूप सम रूप में प्रसन्न हो जाए वही सर्व शास्त्रों के सार हमको बताओ धर्म शुद्धा शिला हम लोगों का पास अब बताओ तीन हैं श्री भगवान कृष्णो देवकी गर्व में आविर्भाव हुआ बाकी जो नंदो महाराज के घर में वो तो छुपा हुआ है तो है ही है और देवकी का गर्व में कि, लिए जन्म किया है किस लिए और जन्म ग्रहण करने का बाद अवतार ग्रहण करने का बाद क्या क्या लीलाए किए हैं कर्म सम किया हैं हरि का मंगल पदों जितना सारे अवतार भगवान तो अकेले ने बहुत सारे अवतार उनका है मत्स्य अवतार कर्म अवतार बरावतार हैं और सारे निशिंगा अवतार मोहिनी अवतार सारे अवतार राम अवतार सारे ही अवतारों का कथा सोरा बताओ पूरा इसका बारे में और जोगेश्वर कृष्णो ब्रूही जोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वांग कष्टम अधुनो पेते धर्म कम शरणम गतः जब भगवान श्री कृष्ण अपना लीला को हटा लिया इधर से फिर उठा लिया धरती को छोड़कर चले गए उस टाइम में धर्मों कहाँ जाके शरण लिए किस जागह जाके शरण लिए ये सब बताओ छह किस्म का प्रश्नो ये तमाम प्रश्नों का उत्तर है तमाम ये श्रीमद भागवत जी महाप्राण का जितना सारे चर्चा है ये है अब दूसरा स्कंदो द्वितीय दूसरा स्कंदो नहीं द्वितीय औोध्याय इसमें जो सूत्रदेव गोस्वामी अभी इन लोगों का जो प्रश्न रख दिया हाथ जोड़कर इसके द्वारा सूत्रदेव गोस्वामी अनुप्राणित होकर अभी प्रवचन शुरू करने जा रहे हैं सुध गोस्वामी वाचो जंग्रवजंदमेतमपेतकृत कृत्यम दैपायनो वीरह कातर पुत्रेत तरबो स्वांग पुत्रेतन्मयतया तरवभिनेदु स्वांगूतहृद तोस्मी जंग प्रवज तम अेतमेतृत्यम जन प्रभन मनोपेतमपेत कृत्यम दईपायन विरह कादर अजुहा पुत्रे तया तरव अभिनेदु तंग सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मी सुख मुनि को दंडवत किया पहले क्योंकि सुखदीप का साथ पास बैठ के ये कथा सुनने का उसको अवसर मिला था भागवत जी महाप्राण बाकी तो दूसरा जगह सुना है इसलिए गुरु जी को दंडवत कर रहे हैं और इसका बारे में थोड़ा बताया गया जो अविर्भाव होने का साथ साथ ही प्रवजागुण के संन्यास रह चले गए इसका व्याख्या थोड़ा पहले किया था और व्याख्या नहीं करेंगे अविर्भाव होके पिता कौन है माता कौन है ये देखने का भी जरूरी नहीं समझा बीर अविर्भाव हुआ तुरुण चल चल दिए तो जब चलना शुरू कर दिए बैस मुनि पीछे पीछे चलना शुरू कर दिए दौड़ के ओ पुत्रो हो पुत्रो हो बोल के बुला रहे आपको व्याख्या किया था ये कोई दुनिया का जो पिता माता है इसका माफिक वैष्णदेव जी का बुद्धि नहीं है ये तो भगवान का सत्तव्य सब था इसमें गलतफहमी हो जाए तो सत्यनाश हो जाएगा वैष्देव गोस्वामी इसलिए इसका पीछे दौड़ रहा है जो भागवत जी महापुराण अवतीर्ण हुए हैं ये रस्म है ये देखा तो ये जन्म से विरक्त है इसको अगर इसको अगर ये भागवत जी महापुराण इसका आधार पर ये जो पात्र है अच्छा पात्र है इसमें अगर भगवत भगवत जी का रस को रखा जाए महाराज बड़ा कमाल की बात होगा इसलिए उसका पीछे दौड़ रहे हैं और ये ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा भाव है पहले तो ब्रह्मभूत आत्मा था ये भी लीला है जब ये सुखदेव जी वृन्दावन में सुख पाखी है तो यहाँ ब्रह्मभूत और प्रसन्न प्रसन्नात्मा न शौचिति न कंख गीता का जी उत्तर सर्वभूत में प्रविष्ट होकर जैसे विराजमान है सर्वभूत में अपने को दर्शन करता है आ सब में अपने को दर्शन करता मत है अपने में सारे जगत को दर्शन करता है जगत में अपने को दर्शन करता है ये ब्रह्मभूत आत्मा इस समय ये जो इनको वापस लाने के लिए सुखदेव बैसदेव गुस्साई बड़ा प्रयत्न किए इसको अगर वापस लाया जाए तो कमा अच्छा होगा इस समय जब बुलाना शुरू कर दिया तो जितना सारे पेड़ पौधा है पहाड़ों में उनके तरफ से उत्तर आ रहे है क प पुत्र क पुत्र क उत्तर दे रहे जैसे मानो की सुखदेव गोस्वामी उत्तर नहीं दे रहा है लेकिन सुखदेव जी का तरफ से ये सब उत्तर दे रहे हैं कौन किसका पुत्र है कौन किसका पुत्र है ऐसा उत्तर दे रहा है जानु भाव अखिल श्रुति साहार में सताम तम अंधम आध्यात्दीपमुतिर्सता संसारीण कुरुयो पुराणगु व्यासूनुमजा गुरू मुनीन या सानुभाविश्रुतिसारमेक तम अंधम संसारी कुरुणा अहो पुराणगुज्यम जो पुराणगुझ्यो जो असाधारण ये जो है संसार चक्रों में भ्रमण करते का जो जीवो का जो अज्ञान है ये संसार से उत्तीर्ण होने का जो इच्छा किसी का हुआ सही सकल उसी सब व्यक्ति जो है कोरोनावसतों जिन्हें समस्तों वेद की सारभूतो दीप स्वरूप असाधारण प्रभावशाली ये अद्वितीय पुराण रहस्य प्रकाश किया था ये सुखदेव गोस्वामी का मुख से प्रकाशित हुआ था इसी सुखदेव गोस्वामी वैश्यनय वैश्य की पुत्र दृष्टि में इनके चरण में नमन करता हूँ इसका बात शुरुआत करते हैं सत्यदेव गोस्वामी जी नारायणम नमस्कृत नरन चैबो नरोतम देविंग सरस्वती व्यासम तथोजय नारायण नमस्कृत नारायण ऋषि जिसका बारे में पहले ही बताया जिन्होंने संक्षेप करके श्री नारद जी को भागवत जी संक्षेप करके बताया था कि नारायण ऋषि को पहले दंडवत करे और नौरछ वो नौर ऋषि नौर नारायण दोनों एक साथ पैदा हुआ आ नरोतम है ए ये बद्रिकाश्रम भगवान नरो नारायण ऋषि आविर्भव हुआ था और नरो नारायण ऋषि और देवी सरस्वती जो विद्या का परा विद्या के उद्दिष्टा थे उनका चरण में दंडवध करे और नरो नरोश्रेष्ठ नरो नामक ऋषि नरोत्तम पद्धि इसके द्वारा नरे विशेषण अर्थात ये नरो नारायण ऋषि नरोत्तमो साधारण नरों नहीं इसका बारे में बताएं बताया सबको को दंडवत करके जयम उदी जय शब्द करो जय सम भागवत महापुराण की जय क्यों जयकारा करा जय इसलिए दिया जो ये सब जो भागवत जी महापुराण ये आपको जय प्राप्तो करा देंगे क्यों ये जगत से हंसते जे जो जीवात्मा को पार कर देते हैं उसका नाम जय ग्रंथ है जय प्राप्त करा देंगे आपको जय संसार का ऊपर जय प्राप्ति और भक्ति क्या है इसका बारे में एकाध शब्द बोल के फिर छलांग लगाना पड़ेगा हमको उपाय नहीं है इधर बताया सब पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रजे अहे तुप्रतिहता जयतमा ताले भक्ति किसको बोला है जो सौ बोई बोई मन सौ बोई मैंने निश्चित में वोई पुंसाम निश्चित परिमाण में जान रहो जो जिस धर्मों ने पुंगसाम का अर्थ किया था ये मानव श्वरित धारी वाले या स्त्री हो पुरुष हो इसका लिए बताया नहीं पूरे अर्थात ये शरीर में बसते हुए जो जीवात्मा है, हैं इसका बारे में बताएं ये पुरुषों के लिए सौबई पुंगसाम परो धर्मो धर्मो नहीं देवधर्मो लोक धर्मो मनोधर्मो समाज धर्मो सारे फेंक दो धर्मम भजस् सततम लोकधोक तैजो धर्म गोकर्ण जी बताया था याद है गोकर्ण जी क्या बताया था गोकर्ण जी बताया था ये पिता आत्मदेव को बताया था धर्मम् भजस् सततम तैजो लोक धर्म धर्मों की नाम पर जितना दे लोक धर्म विरासत है सबको आप फेंको सब एकांत रूप में धर्मम भजस्व त भागवत धर्म तो इसी के बारे में बताया सबई निश्चितमेव निश्चितमेव पुंगसम परो धर्म उसी को ही बोला जाता है यथो तो भक्ति और अधक्ष जी अधक्ष जो भगवान का चरण में जिसके द्वारा अनन्न भक्ति आ जाए जिस क्रियाक्रम करने से अधक्ष जो वस्तु अक्ष जो मतलब जगत का खयशील वस्तु नाशवान वस्तु अधक्ष वस्तु जो जिसको कभी अपना पोजीशन से जिसका अच्युतो नहीं होता अच्युतो अध इंद्रिय के द्वारा आपका अनुभव नहीं होने वाला इसको अधक्ष जो बोला तो सब पुंस पुंसाम पुंगसम परो धर्मो जतो जिसके द्वारा भक्ति और अधक्ष जो अध जो अर्थात भगवान परत रखले रख में परम प्रीति भक्ति हो जाए अहित्व की अप्रत भक्ति का और संज्ञा है उसमें कोई युक्ति नहीं रहेगा तर्क नहीं रहेगा उसके कोई कंडीशन नहीं है आप बोलो तो महाराज तब आपको भक्ति करेंगे ऐसा नहीं अहेतु की इसका मान माने क्या है कोई हेतु नहीं कोई कंडीशन नहीं जैसे धर्मोर्थ काम मुख्य इसी को लेके भागवत को प्रवचन करे तो जो करे उसका भी सत्यनाश हो जो सुने हो उसका तो ये तीनों चारों छोड़कर विशुद्ध भाव लेकर जिसका कोई चाहत नहीं है दुनिया से जिन्होंने पूरा हटा लिया इसका पास ये परमांस हो जो संगीता इसी को शोवण करना है समझा मेरा बात भागवत का सिद्धांत तो हमारा सिद्धांत तो नहीं है तो अहितु की अप्रतिया जयात्मा सुप्रसिद्ध होती जिसके द्वारा हृदय में एक हृदय में एक अनाबिल एक आनंद की बार आ जाता है सुप्रसन्नता सुप्रसिद्ध प्रसन्नता नहीं है सु सुमाता मतलब विशेष रूप में आनंद की बार आ जाता है कहां से एकदम सुप्रसन्न हो जाता है हृदय तो इसी के बोलता है भागवत धर्म और धर्म हो सर्म स्वुष्ठित पुंसाम विश्व से कथा सुज नोत्पादित जदि रोतिम श्रोम एव केवलम जितना सारे क्रियाकर्म और कर रहे हो धर्म का नाम से इसके द्वारा अगर भगवत चरण में रोती नहीं उत्पादन हुआ बहुत किया कर बहुत साल से आप कर रहे हो लेकिन फिर भी आज भी आपको भगवान का चरण में कोई किसी भी पीछी नहीं हुआ तो इ, इधर बताया धर्म सानुष्ठित स्वानुष्ठित सौल महाराज शास्त्र में बता, ब, बताया गया हम स्वधर्म पालन कर रहे हैं हम वैश्य है हम, हम अपना काम कर रहे हैं ब्राह्मण स्वधर्म बोले आ, उसका जो ब्राह्मण का जो यजमान आदि जो की जो, जो नियम है इसके बाहर नहीं जाएगा तो ये सधर्म जो है सधर्म अनुष्ठान करने से भी अगर भगवान का चरण में मोती उत्पन्न नहीं हुआ प्रीति उत्पन्न नहीं हुआ नोत्पादित जदिरोतिम श्रोम एव ही केवलम इसके द्वारा केवल आपका परिश्रम सार होगा और कुछ नहीं होगा अभी जो किस भागवतत्व तो तो में जो परम सत्यम धीमे तत्व वस्तु का थोड़ा डेफिनेशन बताया बदंती तत्वी दत्व जद ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मे भगवानी ति ये जो जो भगवत तत्व है जो जिसका बारे में चर्चा करने में ये ये क्या है अद्वै ज्ञान तत्व तमाम दुनिया में भगवान छोड़कर और कोई वस्तु है ही नहीं औद्वैय ज्ञान तत्व तो तो है एक ही है जिसको कभी कभी उसका कृपा के द्वारा किसी का हृदय में ब्रह्मो तत्व तो का रूप में प्रकाशित तो होता है किसी का जोगी का हृदय में परमात्मा रूप में प्रकाशित तो होता है और भक्त जनों में भगवान के स्वरूप लेकर प्रकाशित तो। होता है तीनों किस्म का है तो एक वस्तु लेकिन किसी का सामने भगवत तत्व तो, <coughs> किसी का सामने ब्रह्मो स्वरूप को प्रकाशित किए किसी का सामने परमात्मा स्वरूप को प्रकाशित किए और किसी का सामने भगवान का अपना स्वरूप को प्रकाशित किए लेकिन जो भी हो ये जो जिंदगी अब जी रहे हो इसका मकसद क्या है बल जीवस्व तत्व जिज्ञासा जो भोग रहे हो संसार का तमाम चीज़ को लेना ही पड़ता है खाना पड़ता है सोना पड़ता है बहुत सारी चीज़ लेना पड़ता है तो इन सबों में आप भोगों का अनुसंधान मत करो आप जो कुछ भी आपका सामने आएगा समझो कि ठाकुर जी प्रसाद भेज दिया है प्रसाद का स्वरूप में ले लो कोई कोई भी चीज संसार में कोई भी चीज़ आपका सामने आई ये भगवान का प्रसाद है इसको अलग से भोग भोगने वाला वस्तु मत सोचो इसमें बंधन हो जाएगा इसमें बंधन हो जाए और जो चीज आप कर रहे हो जो कुछ भी कर रहे हो इसका अंतिम में आपका हृदय में आभार त्व तो जिज्ञासा नहीं पैदा हुआ हम कौन हैं कहां से आए हैं कहां जाएंगे हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है तो जिंदगी फजूल बेकार तो वेदांत अथा तो ब्रह्म तो तो जिज्ञासा भागवत में बताया जीवोस्व तत्व तो तो जिज्ञासा महाप्रभु चैतन चाह सनातन गोसाई एक ही प्रश्न रखा था किने मोरे जारे था यहाँ नहीं जानी कोई छे है। ऐसा करके ये भगवत तत्व तो हमारे सामने कैसे प्रकाशित हुआ बोले श्रुतो भक्ता श्रोतो गृहितया अर्थात श्रद्धा भक्ति लेकर पूर्व सुकृति अगर है साधु संतों का पक्का साधु संतों के बारे में आपका कोई संदेह नहीं है जो ये जो करेगा ये परम हमारा लाभदायक होगा हम बुद्धि लगाने जाए तो हमारा पतन हो जाएगा तो ये जो है इधर बताया गया भक्ता श्रुतो गृहितया भक्ति के द्वारा भक्ति के द्वारा हृदय में विश्वास लेकर श्रुतो कान के द्वारा वो प्रवचन कथामृत्यु को शोभन करो भक्त्याहित्वया भक्ति के द्वारा विश्वास के द्वारा ये जो संत महात्मा भक्ति के द्वारा प्रवचन कर रहे इसको कानक के द्वारा कर मितपुत जो है ये कर करना अमृत स्वरूप इसको गोहन करो करते करते क्या होगा ये आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में समझ में आ भागवत में देखो जो भागवत का दशमा स्कंद में आएगा जो ब्राह्मण लोग जो ब्राह्मण लोग भगवान को भगवान के ऊपर भक्ति नहीं है शीला तत्तु का बहुत बार ये सब बताते हैं सामने तो आया करके तो वो आएगा अभी वो चर्चा वहाँ देखा ये जो उसका जो पत्नियाँ हैं कैसे भक्ति हो गया अब आपको वो तो बाद में जो पता चला हमने तो पूरा गलती कर दी इतना बड़ा अपराध कर दिया अब देखो इन लोगों का हैं नासाम ये लोगों का जो है गुरो निवासो गुरुकुल में ये पत्नियां तो हमारा गया नहीं कभी तो इसको भक्ति कैसे आ गया वो तो चौंक गया इसका पीछे राज एक रहस्य है मालिनी जो है फूल उठाने जाती थी वो तो जंगल में वो कृष्ण का नीला गायन करती थी उसका कृष्ण का भक्तिमती थी वो जो गायन करती थी वो गान जो कीर्तन ने उनका कानों में आया वो कीर्तन स्वाभाविक कीर्तन नहीं था प्रेम के वारे उसको गाते थे जैसे महाप्रभु जब पुरुषोत्तम क्षेत्रों में जब लीला करते थे लीला की नीलाचल क्षेत्र में एक दिन की हुआ महाप्रभु देखे दूर से ज गगोविंद का एक पद गा रहे कोई उसको पता नहीं कोई लड़की किया लड़का कौन गा रहा है महाप्रभु ने सुना सुनने के बाद जब गीत गोविंद का गान कान में आया तो पागल का माफिक छलाम लगा कि दौड़ लगाया और गोविंद भी पीछे दौड़े एकदम हैरान हो दौड़ के प्रभु प्रभु ये माताजी गा रही है माताजी गा रहे जब कानों में आए स्त्री गा रही है हाय भगवान गोविंदो तुमने मेरे को बचा लिया हम सन्यासी है हमको पता नहीं है हम जाके अगर कुछ हो जाता तो छी छी छी छी ऐसा मेरे को सावधान करना हर वक्त प्रभु का तो ये लीला है लेकिन था तो गीत गोविंद का गीत वो भी स्वाभाविक गीत नहीं था स्वाभाविक गी होती तो महाप्रभु साक्षात किस्तों के खींच खींचते वहां पर दौर लगाए सिद्धांत तो है तो ये जो है ये सब शब्दों साधारण शब्दों नहीं है गीत गोविंदों का पौध गा रहे गा रही थी कोई किसे ने ऐसे करते करते विचार बताएं कि देखो ये भक्ता श्रोतो गृहित या अर्थात भक्ति इसका पीछे राज है और जिसका पास भक्ति है वो गाएंगे और हमारे पास पूर्ण विश्वास है उसके द्वारा वो कथा को शोमन करेंगे तो हमको जरूर कान में जाए हमारे हृदय में जाकर हमारे हृदय में भक्ति जरूर पैदा करेंगे अभी बात ये है इसी बात को साफा किया इस श्लोक में श्रीनताम स कथा कृष्ण पुण्यो श्रवण कीर्तनों हृदय ही सताम। ये सा कथा कृष्ण कृष्ण ये का कथा ऐसा ताकतदार है किसी का कानों में एक बार गया तो उसका छुट्टी हो गया बंधु संगे जो दी तबो रंग कीर्तन सुने हो ना तबे मोर कथा रखो जेओ ना को जेओ ना को है? वृंदावने केसी चित्तो घाटेर सकाश केसी में वह जाओ मात अगर आपका नजर में आ गया बंशीधारी बंशी में रहे तो रूप को देखकर आपको हो जाएगा संसार का छुट्टी करा देगा आपको तो संसार चाहिए भगवान तो चाहिए नहीं भगवान चाहिए तो जिसको संसार चाहिए वो उसका पास मत जाए जाने से हो जाएगा उसका छुट्टी संसार होगा नहीं हृदय ग्रंथी छिद्य संशया कियते चकर्मा दृष्ट एवात्मश्वरे ताल विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया किये चकर्मा दृष्ट एवात्मश्वरे भजन अगर सही है होते होते क्या होगा तो करते करते हृदय में भगवान का दर्शन भी हो जाएगा और जब से तत्व वस्तु का दर्शन हो जाए वो हिद्य ते हृदय ग्रंथी छिदनते सर्व संशया सारे संशय को आपका किसी भी तर्क नहीं रहेगा सारे तर्क का मीमांसा सेटलमेंट हो जाएगा जब ये सत्वस्तु आपका सामने परिपूर्ण कृपा करें ये भी साधु महात्मा का गुरु साधु गुरु वैष्णव के द्वारा ही आपका इधर एक कृपा आएगा डायरेक्टली नहीं आएगा विद्यत हृदय ग्रंथि सिद्धांत अखियंति अखियंत चास्कर्मानी जितना सारे पूर्व पूर्व कर्मों का बंधन है संस्कार है इसको काट के फेंक देंगे बस इसका साथ क्या होगा बोले महाराज इसमें ऐसा आपका भाव हो जाएगा कि आम किसी शब्दों के द्वारा वर्णना नहीं कर सकते इसी लाभ होगा प्रेम आ जाएगा जो आपको शब्दों के द्वारा व्याख्या नहीं किया जाता है और ये दुनिया में अक्सर देखा जाता है रजस तमह प्रकृत यो समीला भजनती वो ये जगत में जो आदमी जैसा प्रकृति का है उसी का ही संग करता है जो आदमी जिसका जैसा प्रकृति बने हुए है वो उसी का संग करेगा किसी चोर का संग तो आप नहीं करोगे क्योंकि आपका अंदर में गुरु वैष्णव का कीपा के द्वारा हो सके कि आपका भजन अभी परिपक्व नहीं हुआ है लेकिन इतना तो गुरु जी का कीपा के द्वारा आपका आंखें खुल गया कि कौन भक्ति कर रहा है कोई चिटिंगबाजी कर रहा यह आपका आंखों का सामने पर्दाहट गया यही गुरु कृपा है इसलिए आपका हृदय में जलन होता है क्यों ऐसा कर रहा है भक्ति करना चाहिए भक्ति करने आए तो भक्ति करो नाटक नहीं करो तो कम से कम ये कृपा आ गया तो इसके द्वारा गुरु कृपा के द्वारा आपको साधु महात्मा का संग करने का इच्छा पैदा हो कोई बाहर का आदमी तो होता नहीं ये कथा अगर वृंदावन में होता तो कितना आज कितना लोग कथा सुनते हैं आनंद की द्वारा अमृत वर्षा फिर भी लोगों का कोई रुचि है नहीं अमृत बीस दो बीज देना शुरू कर दो अभी आ जाएगा अभी नाचने वाली लाओ इधर नचाओ और देखोगे कि कितना लाखों लोग आ जाएगा बुरा मात मानो अन्नथा माह ने जहाँ अमृत बरसेगा वहाँ नहीं आएगा ये नियम है जहाँ भक्ति सिद्धांत तो और सरस्वती को स्वयं पहुपात प्रवचन देते थे वहाँ तो दुनिया का आदमी कम आते थे नहीं आते थे तो ये विचार करके हम बोलेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती पहुपात का हरिकथा अच्छा हरिकथा नहीं था ये बोलेगा क्या दुनिया का रुचि नहीं है अपराध के द्वारा फिर पीछे चल जाता है तो जिसका रजहस्तमह प्रकृत हो समनशिला समशिला वजन्ति बोई जिसका जैसा रुचि है उसी रुचि के मुताबिक वो अपना साथी ढूंढ लेते हैं उसको रुचि नहीं होगा ये नियम है दुनिया का अंग्रेजी अंग्रेजी में क्या बात है बाट्स ऑफ सेम फिदर फ्लॉक टुगेदर सुने हो बचपन में पढ़े हो बासुदेव परा वेदा वासुदेव परामख वासुदेव परा योग वासुदेव पराक्रिया बासु परा बासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति अर्थात एक शब्दों में हम बता दें इसको जो कुछ भी आप करो सब कुछ का पीछे वासुदेव छोड़कर और कुछ नहीं वासुदेव परावेदाह सारे वेद का अंतिम और लुख है लक्ष्य है वासुदेव को ओ वासुदेव को दिखा दे वासुदेव को दिखाए जोग का इसका भी अंतिम में वासुदेव नहीं दिखे तो जोग बेकार ऐसा करके तमाम साधन पद्धति का पीछे वासुदेव सारे राज है रहस्य है वासुदेव इधर जो है एक एक करके भगवान का एक एक अवतार का वर्णना किया है कैसे कब कब भगवान का कैसा कैसा अवतार हुआ है इसका थोड़ा बहुत एटे ग्लेंस जो है इसका वर्णना दिया गया जो भगवान का अवतार का कथन हम दो चार शब्दों को बोल के छोड़ेंगे तृतीय उध्याय है यहाँ बताया गया धीरे धीरे चर्चा करते करते जो एक एक स्वर्गों में एक एक स्वर्गों मतलब एक एक सृष्टि का समय भगवान का एक एक अवतार हुए कभी मत्स्य अवतार हुआ कभी सुकर भगवान का अवतार हुआ ऐसा करते करते हम पूरा शॉर्ट में हम बता देते हैं और नृसिह अवतार हुआ एक एक समय जब जब समय आया सो सुभा और ऐसा करते करते बताने का जो समय आया वहाँ बताया जो बैसदेव का अवतार हुआ फिर उसका बाद एक साथ रामचंद्र जी और आपका रामचंद्र जी और वेदोवस का एक ही उसका लिए अलग नंबरिंग नहीं किया समझा नहीं मेरा बात एक नंबर में प्रथम ऐसा अवतार हुआ द्वितीय ऐसा हुआ, तृतीय ऐसा चतुर्थ ऐसा ऐसा करते करते दसवा ऐसा करते करते ततः सप्त यातः सत्तोव्यासरा चक्रे वेदोत्तर स्वाखा दृष्टा पुंसम अल्प मेधस ठीक है और नरो नरो नरदेवतम आपन्न शूरो कार्यो समुद्रो निग्रहादिनी चक्रे चक्रेज बीर्जानी अतः परम यहाँ जो नंबरिंग है ए, यहाँ तत् सप्तदशे से सतारह सेवेंटीन नंबर जो अवतार का इस समय बोलते हुए दो अवतार को एक साथ बोले एक है बैजदेव जी का वर्णन किया और रामचंद्र का अभी हैरान की बात है बैजदेव जी तो हमने सुना है कि दापर युग में आव भाबुआ और रामचंद्र जी तो महाराज तेता युग का लेकिन यहाँ जो सत्व को खोले हैं आपका सामने इसमें बात यह है दापोरे समानुप्राप्ति दापोरे समु समानुप्राप्त तृतीय ति, ति, जुगो विपर जाए ये दापोरे समानुप्राप्त तृतीय जुगो पड़ जाए दापरे समानुप्राप्त तृतीय ति, जुगो पुर जाए अब ये या कितना दिमाग लगाओगे कैसे होगा महाराज भूल तो नहीं किया है ये तो बैस की है बैस का गणना जो है इधर जो जो सुत गोस्वामी कह रहे हैं सुत गोस्वामी जो कह रहे हैं इसमें बैजदेव का भी अवतार का गण हो जो नंबरिंग हो गया, गया। सातरो तम इसमें दोनों एक साथ इसमें बात ये विचार आता है द दापरे सम अनुप्राप्त मतलब ध्यान से सुनो दापरे सम अनुप्राप्ते दा, दापर जब सम सम अनुप्राप्त जब तेता युग ध्यान से सुनो ये जो दापरे ए समनुप्राप्त है तितियों युगों पर जाए मतलब सत्य जाके जब एक युग पर जाए हो जाए तो अब तेता युग तेता युग जब समाप्त तो होके फिर होगा उसका बात? उसका बात? दापर युग तेता युग जाके अच्छा ऐसा करे जि तेता युग कोलीग फिर जाए ध्यान से सुनो कोली युग चला जाए कोलीयुग जब चले जाएंगे शत्यु युग का प्रवेश होगा एक शतयुग चले जाए तो तेता युग का प्रवेश होगा तेता युग चले जाए तो दापर युग का प्रवेश होगा इसीलिए इधर ये नंबरिंग करके दापरे दापरे समानुप्राप्ति तृतीय जुगों पर जाए तीन नंबर युग का परिवर्तन मतलब कलियुग जाके श्युग परिवर्तन पहला शतुयुग जाताजुग तेता युग जाके दापर युग तब गणना हुआ तीन कैसे हिसाब फिर इधर समानुप्राप्ति द्वितीय तृतीय युग तो तीसरा नंबर जो युग परिवर्तन का समय हुआ अर्थात दापर युग आ रहे दापर समानुप्राप्ते मतलब तेता युग जाके दापर युग आ रहा है अर्थात दापर युग अभी आया ने समान सम सम समुप्राप्त सम्मत अनुप्राक् एकदम नजदीक आ गया हिसाब करके देखो महाराज कितना सुंदर विचार दिया तेताजुग का अंतिम में राम जी का आविर्भाव हुआ उसी समय हिसाब दिया गया हमारा दैप्यान वैसदेव जी का भी उसी समय आविर्भाव हुआ अब हिसाब नहीं दुनिया का हिसाब नहीं आएगा कैसे क्या विचार करें महाराज क्या अद्भुत विचार है ये सब गौड़िया मठ के ही है तो ये इधर पर समानुप्रात इधर जो है हो गया तो ये जो सब विचार करके दिखाया इसके बाद चतुर्थो चतुर्थोध्याय शुरू हुआ अध्याय में बहुत सारे हैं और हम इतना सारे चीज़ बता नहीं सकते और ये बोलते बोलते अभी प्रसंग आया हमको काटना पड़ता है क्षमा करके क्या करें ये जो बैजदेव जी इतना सारे वेद पुराण आदि महाभारत सब रचना करने का बाद दिल में प्रसन्नता आना नहीं आ रहा है बैठ के सरस्वती का नदी का तीर में चिंतित है उस समय नारद जी प्रसंग बहुत बार सुने हों प्रसंगों का हम ज़्यादा नहीं बताएंगे फिर इसमें जो विशेष है उसको बताएंगे ये जो नारद जी आ गए नारद जी जगत के हित के लिए विचरण करते हैं और कोई अपना मकसद है नहीं तो नारद जी आकर सामने वैजदेव जी को प्रश्न रखे हैं जो आपका अंदर में जो इतना जो अभी जो प्रसन्नता नहीं दिखता है इसका कारण नारद जी वाचो भवता भवतानुदित प्राय यशो भगवत अमलम जे नहीं वाचो न तुष्य तो मन्ने तदर्शनम तो खिलम तो ये वैजदेव जी गोस्वामी जब ये जब नारद जी प्रश्न किए नारद जी जब प्रश्न किए हे बैषदेव जी आपका शरीर मन आत्मा के साथ प्रसन्न है आपका दुनिया का कोई आदमी कैसे बोले आप कैसे हो ये तो बोलो लेकिन यहाँ प्रश्न का ढंग देखो कैसा विचार यह नारद जी पूछते हैं ये वेदोव्यास जी आपका शरीर मन आपका आत्मा कैसे है आपका आप कैसे हो शरीर और मन के साथ आपका आत्मा कैसे है देखिए कैसा जटिल प्रश्न है तो वैसदेव जी को स्वामी तो आप ये बताएं हमारा अंदर में बिल्कुल शांति नहीं आ रहा है भले महाराज आप तो बहुत की कुछ किए हो सारे अठारह पुराण आदि जितना वेद वेदांतो जितना सारे हैं और सारे पुराण आदि सारे रचना किए हो तो इसका बाद आपको आता क्यों नहीं प्रसन्नता बोले वही तो आपको पूछते हैं कि आप तो आप तो सब जानते हो हमारा अंदर में क्या है जिससे हमारा परिपूर्ण आनंद नहीं आ रहा है ये आपको बताना पड़ेगा <coughs> जब ऐसा बताए तब तो नारद जी ने दो चार श्लोक में सुंदर हम दो एक श्लोक बताएंगे इधर नारद जी बताए आप तो तो किए बहुत चीज लेकिन भगवान का जब विमल रस कीर्तन जसकीर्तन आपने उचित ढंग से किए नहीं अपने बहुत किए महाभारत में जितना सारे कर्मकांडों के का बारे में लिख दिए वेद पुराण में बहुत सारे चीज़ लिखे हों लेकिन सारे आदमी जो है उसका तो जो जो, जो दुनिया का आदमी है उसका प्रति ऐसी बुद्धि कम है तो आप जो विचार दिए हों जो उसमें क्या होगा आदमी भटक जाएगा खुल्लाम खुल्ला बताना चाहिए ऐसा करो भक्ति वह आप ऐसा नहीं बताए घुमा फिरा के बताए जग बताए कोई कर्मकांड का बहुत सारे चीज़ बताए भगवान का जस तो थो थोड़ा बहुत किए हैं महाभारत में लेकिन वो काफी नहीं था वो थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है भगवान का परिपूर्ण अमल जस कीर्तन आप नहीं किए इसीलिए आपका अंदर में परिपूर्ण आनंद नहीं आते <coughs> नौ जत बचो नौ जत बचो चित्र पदम हरे जसो जगत पवित्रम प्रगणित कहिर्चित त बायस तीर्थ मुसंती मनसानंसा निरमंत्री उश्रीक्षया तदाग विसर्गजनताग विप्लो जतिश्लोकम्धतामी नम्यन सजशिता जद शृण्ति गायती गृण साधव नष्कुत भावर्जित न सब दे ज्ञानम अमलम निरंजनम न पुनः सद्रमेश्वरी नाचार पितम कर अकार सब जो श्लोक ब्रताये इसमें थोड़ी सी शब्द में बताए बता जी बताए बहुत सारे रचना हुआ है उच्च रचना में पल पल में भगवान का गुणगा नहीं है तो उसको ही काम करेंगे जड़ शब्दों का विन्याश हो जाएगा और अगर कोई कोवि अच्छा रचना नहीं जानते लेकिन किसी भी हालत से भगवान का गुणवान भर दिया तो उसका बोला उसका बड़ा कमाल हो जाएगा और नष्कर्म ओपी सब छोड़ दिया निष्कर्म ओपी उच, उच्युत भाव वर्जितम नष्कर्म भाव में आपका आपका आ गया सारे छोड़ दिया सारे चीज़, नष्कर्म ओपी उच्युत भाव वर्जितम अगर उच्युत भाव नहीं है भगवान का चरण में उसका भाव नहीं है तो ये जो विमल ज्ञान जो है ये भी कोई शोभा नहीं देते न नष्कर्मम ओपी उच्युत भाव वर्जितम न सबते ज्ञानम अमलम निरंजनम आप देखो कुतः पुनः पुनः सस्वत अभद्रम ईश्वरें ना च अर्पितम कर्म जद्य अकारणम यद्यपि अब कुछ काम आप ऐसे करते हो अपना स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे फिर भी वो अगर भगवत चरण में अर्पण नहीं किया जाए उसका क्या की समझा एक दो शब्दों में हम छोड़ दिया, बाद में वैजदेव जी को नारद जी उपदेश किए जो अथो महाभागो भगवान अमोगोद्रिक शुचि स्रवा सत्य रोधत तो व्रत उक्रमस्व अखिल बंद मुक्त समाधीन अथो महाभागो भगवान अमोगोद्रिक शुचि श्रवा धितो रोधव्रत न इसलिए आपको हम ये बताते हैं उरुक्रम उरुजार क्रम उरु क्रम जिसका क्रम उरु है भगवान श्री कृष्ण इसका जो लीलाएं हैं बड़ा बड़ा ताकत लीला है उरु क्रमश अखील बंध सारे बंधन को एकदम छुटकारा पाने के लिए समाधि युग में आप बैठो आपका हृदय में आएगा समाधि न अनुस्मरो तद विचेतम भगवान का जितना सारे लीलाएं हैं आपका हृदय में प्रकाशित होगा आप करो इसका करते करते नारद जी चतुष्लो भागवत के द्वारा नारद जी थोड़ा थोड़ा करके उपदेश दिया था इसका बारे में दूसरा स्कंद जो है उसमें चर्चा होगा अभी ये श्लोक सुनो जन तस्व हेत प्रजतेत को ल्रमता मुद तल्लभते किसी लिये दुनिया चौदह भवन में आदमी दौड़ झाप करते हैं किस कारण ये दौड़ते दौड़ते कुछ सार मिलेगा आपका कुछ मिलेगा तस्व हेत प्रजते को विद तत्सव हेतु प्रजतित तो को विधो नलभ भ्रमथम उपरिता चौदह भुवन दौड़ते दौड़ते जो वास्तव तो स्वत्व नहीं मिलेगा वास्तव तो ज्ञानी व्यक्ति जो तत्व ज्ञानी उसी वस्तु को प्राप्ति करने के लिए प्रचेष्टा करते हैं तत्सव हेतु प्रजतित तो को विधो को विधो माना तत्वी दुनियादारी का चीज लिए चौदह भवन में दौड़ते नहीं चौदह चो, भवन में दौड़ने का मकसद क्या है भले तल्लभते दुखो वनत सुखम कालेन सर्वत्र रंगसा ये काल जो है वो काल सब कोई को पानी में ले जाएगा काल जो है पोछ के ले जाएगा पूरा माया का गर्ते पे ले जाएगा तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो ऐसा करे जैसे उसका ये जो तत्व है जिसको जानने का बाद और ये जगत में आना नहीं पड़े परम आनंदमय जगत में जाना संभव है इस बारे में इसी को प्राप्ति करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति चर्चा की जिसका बारे में हम पहले भी बताया था भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे बताया था एक दिन सुबह में दो चार दिन पहले जो इधर सुखदेव ये श्री भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताएं ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जत सत्यम अनृत्य नेहो मर्ते अमृतम क्या बताया एशा बुद्धिमता बुद्धि एशा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जत सत्यम अनृत्य नेह मर्ते अमृतम ये जो दो दिन का शरीर है अध्रुव इसके द्वारा कैसे अमृत प्राप्त किया जा सकता है ये जो बुद्धि जिसका है ये बुद्धिमानों में वही वास्तव बुद्धिमान है मनीषी लोगों में वो वास्तव मनीषीवान है और इधर नारद जी ये जो नारद जी वैजदीप को बैजदेव जी को अपना पूर्व जन्म का थोड़ा बहुत कहानी बताएं जैसे उसको पता चल जाए सुंदर हम लोगों को भी पता चले आज तो समय हो गया है हमारा तो इच्छा नहीं हो रहा है समाप्त करने का फिर भी समय हो गया नारद जी का जो पूर्व जन्म का इसका बारे में थोड़ा बहुत ये दिग्दर्शन करेगी हमारा जिंदगी में ऐसा ऐसा हुआ साधु संघ क्या है क्या दे सकता इसका प्रमाण मिलेगा सारे यहां एक बात है ये बात सिद्धांत तो श्रोवण करके रखना ये जो नारद जी है ये नारद जी जो हैं ये ये साधन सिद्ध नारद जी का साधन सिद्ध नारद जी नित्य सिद्ध नारद जी जो है नारद जी हैं आप लोग को ये सिद्धांत तो अभी बताने जाए आपको खिचड़ी बन जाएगा अभी हम नहीं बताएंगे ये, ये आप सोच लो कि ये जो नारद जी हैं इसका पहला पूर्व जन्म की कहानी बता रहे हैं हैं इस बारे में नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणासनम प्रणाम दुख शमनम तंग नमा हरिछ्याप दुर्वशि कृपा सिन्धुश्य पति पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम का एक श्लोक सुन लो एवं व्यवसिता बुद्धया समाधायो सन हृदय जजापरम जप्यम प्राग्जन्माशिक्षिथ जजाप परम जप्यम प्राग्जन्माशिक्षित पूर्व जन्म में जो भजन का शिक्षा किया था उसका याददाश्त खोल गया ये हाथी जन्म किससे हुआ उसे गुरु सब के चरण में अपराध किया था इससे हाथी जन्म हुआ और सारे हमारा ये सब जो आदमी हैं जो जीवात्मा घूम रहे हैं सब गजेंद्र का ही प्रतिनिधि सब इसको ये बंधन से गजेंद्र मुखन मूख माने उसका बंधन खोल दो भागवत जी खोल देंगे यही गजेंद्र मुख यही शिल भक्ति वल्ल तुगोसी महाराज का हृदय का भाव है जब मिले तब तो सुनना जब मिले नहीं तो पाठ करो घर में बैठ के भागवत का सिद्धांत तो है शास्त्रों का चैतन्य महापो बताए चैतन्य महापो बार बार बताया जब मिले तो क्या करे क्रियाताम यदि कुतो अपिलब्ध होते ये चैतन्य महापो का सिद्धांत तो है आप चैतन्य महापो को कि फेंकना चाहते हो क्या चैतन्य महापो का सिद्धांत तो है ए वहा चैतन्य महापोजी ने बताए कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति रसोभाविता मती क्रियताम कुत उपलब्धते तत्रौलमोपी मूल्य में कलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभते समझा मेरा चैतन्य महापुख्या अगर तुम्हारे सामने भागवत भक्ति रसोमय कोई आ जाए तो जरूर मत। किसी भी आलोच को खरीद लो उसको और खायदा में कितना पैसा लगेगा पैसा नहीं लोभ है लोभ आपका अंदर में हो, रस को पान करेंगे महाराज कब भागवत होगा कस सिद्धांत तो सुनेगा यही लोग के द्वारा वो संत महात्मा बिक्री हो जाता है क्रियातम यदि कुतो क्रियातम तुरंत उसको खरीद लो इसको जाने ना दो गया तो गया और नहीं मिलेगा दुनिया में चैतन्य बाप होगा सिद्धांत बांछा कल पुतुर्वश्य के पास बव छो विष्णु ह्यो नमो कीर्तन कर दो